मनुष्यों को समस्त विद्या धर्म मार्ग ढूंढने चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग संपूर्ण विद्याओं और उनसे उत्पन्न हुए क्रिया कौशल मार्गों को यथावत प्रत्यक्ष करके और अन्यों को भी उत्तम प्रकार जनावो सिखलाओ मनुष्य क्रम से विद्यादि व्यवहार को प्राप्त होवे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि पहले ब्रह्मचर्य से विद्याओं को पढ़कर उसकेनंतर कार्यों के रचने में प्रवीणता को प्रत्यक्ष करके फिर अनुमान से दूर में स्थित अदृश्य पदार्थों के विज्ञान को करके आश्चर्य युक्त कार्य करें फिर मनुष्य कैसे वर्ते इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो अन्य जनों में विक्षेप और चोरी करके जैसे पिपासा से व्याकुल के लिए जल वैसे शांति देने वाले होकर सबके शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते हैं ही श्रेष्ठ यथार्थ वक्ता होते हैं मनुष्यों को किसका संग करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो महाशय यथार्थ वक्ता जनों की सेवा और स्टार कर उत्तम शिक्षा को प्राप्त होकर सत्य और असत्य के विवेक के लिए उपदेश करके सब मनुष्यों को आनंदित करते हैं वे सब लोगों से सत्कार पाने योग्य होते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है संपूर्ण अध्यापक और पढ़ने वाले मित्र के सदृश परस्पर वार्ताव करके वायु आदि पदार्थों की विद्या का अच्छे प्रकार ग्रहण करें फिर मनुष्य विद्वानों के संग से विद्याओं को प्राप्त हों इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों के संघ को प्रिय मानने और विद्या के दान में रुचि करने वाले हुए वे ही शीघ्र विद्या को प्राप्त होवें भावार्थ मनुष्यों को इस प्रकार जानना चाहिए कि जो हम लोगों के लिए विद्या और उत्तम शिक्षा को दें वे हम लोगों से सदा आदर करने योग्य हों भावार्थ इस संसार में मूढ़ मूढ़तर मूढ़तम विद्वान विद्वतर विद्वत्तम और अनुचांत ये सात प्रकार के मनुष्य होते हैं इस सुक्त में वायु और विश्वदेव के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 52वां सुक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ अब 16 ऋचा वाले 59वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अब मनुष्य क्या जानें इस विषय को कहते हैं भावार्थ मनुष्य और वायु आदि पदार्थों के लक्षण और लक्ष्यों को विद्वान जन ही जानने को समर्थ हो सकते हैं अन्य नहीं फिर मनुष्य कैसे पूछ के क्या जाने इस विषय को कहते हैं भावार्थ कोई ही मनुष्य संपूर्ण शिल्प विद्या के व्यवहार करने को समर्थ होता है जो व्याप्त और बहुत उत्तम गुण वाले बिजली आदि पदार्थों के यथावत जानता है फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो विद्वान जन दिन रात परिश्रम से विद्या को प्राप्त होकर अन्यों को उपदेश देवे उनको यथार्थ वक्ता जानना चाहिए मनुष्य पुरुषार्थ से किस-किस को प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य पुरुषार्थी होवे वे सब प्रकार से सत्कार को प्राप्त हुए लक्ष्मीवान होते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे अभ्यास से विद्या के प्रकाशों को यज्ञ से वृष्टि को धारण करता हूं वैसे आप लोग भी इनको धारण कीजिए फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है वे ही मनुष्य उत्तम दाता हैं जो यज्ञ जंगलों की रक्षा और जलाशयों के निर्माण से बहुत वर्षाओं को कराते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे दुग्ध देने वाली गौएं दुग्ध की वृष्टि करती हैं वैसे ही नदी तड़ाग समुद्र आदि और अन्य जलाशय पृथ्वी में वृष्टि करते हैं फिर मनुष्य को क्या प्राप्त करना योग्य है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ वे ही मनुष्य कामना की सिद्धि को प्राप्त होते हैं जो विरोध का त्याग करके विद्वान होते हैं फिर विद्वानों को क्या उपदेश देना योग्य है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ मनुष्यों को चाहिए कि इस प्रकार का पुरुषार्थ करें कि जिस प्रकार संपूर्ण पदार्थ सुख देने वाले हों फिर विद्वान जन को मनुष्यों के अर्थ क्या इच्छा करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो विद्वानों की नवीन नवीन नीति को प्राप्त होते हैं वे बल को प्राप्त होते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो मनुष्य पूर्ण बल को करें तो बहुत बलिशठों का भी अतिक्रमण करें फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ विद्या आदि उत्तम गुणों के दान के बिना विद्वानों की प्रशंसा नहीं होती है फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य संतानों की रक्षा के लिए धान्य आदि वस्तु की उत्तम प्रकार रक्षा करते हैं वे नाश रहित सुख को प्राप्त होते हैं फिर मनुष्यों को कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि निंदक निंदा और पापी पाप को छोड़ शत्रुओं को जीतकर औषधि आदि के सेवन से शरीर को रोग रहित कर विद्या और योगाभ्यास से आत्मा की उन्नति करके निरंतर सुख प्राप्त करें फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि अति उन्नत होकर निर्बल प्राणियों की सदा ही रक्षा करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे विद्वन जो प्रशंसा करने योग्य और सबके मित्र और सत्य की कामना करने वाले होवे उनका सदा ही सत्कार करो इस सुक्त में प्रश्न उत्तर और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 53वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ अब 15 ऋचा वाले 94वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों आप लोग सदा ही ज्ञान रहित पुरुषों को विद्या के दान से ज्ञानवान करो सत्य और असत्य का विचार करके सत्य का ग्रहण कराके असत्य का त्याग कराइए और सबके सुख के लिए ऐश्वर्य को इकट्ठा करो फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य बिजली आदि की विद्या को जानते हैं वे संपूर्ण सुख को सबके लिए धारण करते हैं फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो बिजली मेघ वायु और शब्द आदि की विद्या को जानने वाले हैं वे सब प्रकार से लक्ष्मीवान होते हैं फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि वायु विद्या को अवश्य जानें फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो लोग सूर्य और मेघ के गुणों को जानकर सामर्थ्य और धन को इकट्ठा करते हैं वे परोपकारी होते हैं मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सबके शरीर और आत्मा के बल को प्रकाशित करते हैं वे धन्य हैं और जो श्रेष्ठ विद्या और गुणों को चुराते उनको धिक्कार है अब ईश्वर कैसा है इस विशे को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुस्यों जो विद्धा वस्था वा मरणा वस्था रहित सत्च चित और आनंदस स्वरूप नित गुण कर्म और स्वभाव वाला जगदीश्वर है उसको सब आप लोग उपासना करो। फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो जल के सदृश शांति करने वाले और सामर्थ्य को बढ़ाते हुए विजय को प्राप्त होते हैं वे लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं मनुष्यों को कैसे उपकार लेना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि पृथ्वी के समीप से जितना हो सकता है उतना उपकार ग्रहण करें